शुक्रिया आप सबका जी डॉक्टर शीला मेहता जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका आप हमारे इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आए हो तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मेरी और आपकी पहली मुलाकात है बिल्कुल उसी तरह हमारे श्रोता घन भी आपसे पहली बार रूबरू हो रहे हैं आपकी आवाज से तो मैं चाहूंगा की आप अपने बारे में बताइए चलिए हम ये चाहेंगे बताना की शुरू से हमारा जैसे जीवन रहा है बॉम्बे में हमारे पेरेंट्स भी वहीं पे ग्रो अप हुए हैं तो उनकी भी पालना कहीं भी और नहीं हुई है बॉम्बे तो पूरी लाइफ की रिदम घर में बॉम्बे टाइप की थी अच्छा अच्छा हाँ और उसमें खास ये हुआ कि घर में वैसे एक एवरेज लाइफ थी धन से एवरेज लोग राइट पढ़ाई में एक स्पेशल बात थी कि मेरे पिता थे वो फ्रीडम फाइटर थे और एडवोकेट थे और मम्मी उस समय की मैट्रिक पास थी भाई भी थे हमारे जो मुझसे बड़े थे लेकिन हो सकता है कि मेरा भाग्य था माँ बाप का मेरे तरफ काफी झुकाव था कि आप पढ़ो आप पढ़ो उस समय वैसे देखा जाता है तो लड़कियों को इतना नहीं पढ़ाते थे नहीं, नहीं, नहीं। लेकिन मेरे तरफ उनका कहीं ना कहीं झुकाव रहता ही था या तो उन्होंने वो परख लिया होगा कि शायद ये बच्ची पढ़ेगी आकर चलकर तो दोनों बड़े भाइयों को तो गुजराती मीडियम में डाला था लेकिन मुझे खास इंग्लिश मीडियम में उन्होंने डाल दिया वैसे की पिताजी फ्रीडम फाइटर थे तो काफी अगेंस्ट थे इंग्लिश मीडियम में डालने <laughs> लेकिन क्यों उन्होंने इंग्लिश मीडियम में डाला और पूरी मेरी लाइफ की एकेडमिक करियर उनके वजह से आगे चली है तो पढ़ाई में हम कह सकते हैं कि एवरेज से थोड़े बेहतर थे लेकिन जब हम ट्वेल्थ में जब अच्छे मार्क्स आए तो पिताजी का डिसीजन था कि आपको डॉक्टरी करती है हमारा कोई खुद खुद कोई ऐसा कोई विचार नहीं था हमें ये था कि जो वो कहे वो हम करेंगे इस तरीके से हम आगे चलकर हमने अपनी एम पढ़ाई नायर से पूरी की और उसके बाद में हमें था कि बस हम अभी प्रैक्टिस करेंगे पढ़ाई बस ठीक है एमपीबीएस बेसिक डिग्री हो गई तो हम खुश थे इस बात से हमें कोई खास आगे पढ़ने के ऐसे कोई विचार नहीं थे क्योंकि घर में भी एवरेज एवरेज दिया लेकिन पिताजी का था कि नहीं आपको कुछ ना कुछ आगे करना है क्योंकि यू दिस इज अबल प्रोफेशन यू कैन सर्व मैन तो आप ऑपथेलमोलॉजी सब्जेक्ट ले लो तो जब इस बात का फोर्स घर से चला तो मैंने उनको कहा कि नहीं हम एनासिशा ले लेते ऐसी ब्रांच लेते कि जहां कमाना जल्दी शुरू कर सकते हैं हम्म हम्म। लेकिन उनका बिल्कुल ये नहीं था उनका था कि नहीं एक भी बात नहीं आ, आप ही लो क्योंकि वहां में जो आपकी सेवा होगी इतनी दुआएं मिलेगी तो और कोई ब्रांच में नहीं तो वैसे भी पिताजी काफी डिसिप्लिन वाले थे तो हमने सोचा कि ठीक है वो जो कहते हैं वो करते हैं तो इसीलिए हमने फिर ऑप्थमोलॉजी पिताजी की इच्छा थी कि ये नोबल प्रोफेशन है आपको कुछ ऐसा ही करना है कि जहाँ पैसे कमाने का बहुत आपको एम नहीं रखना है लेकिन आपको ये एम रखना है कि बहुत सारे पेशेंट्स खुश हो और आपका काम हो और आप ऐसा कुछ करो जहाँ लोगों की सेवा हो तो उस समय पे इतना मुझे कोई उम्र के हिसाब से होगा या कुछ मुझे इतनी कोई समझ नहीं थी इस बारे में मैंने सोचा कि ठीक है पिताजी जो कहते हैं वो कर लेते हैं तो टेलमोलॉजी किया लेकिन जब हमने वो सब्जेक्ट किया और बहुत अच्छे मार्क्स से भी पास हुए गोल्ड मेडल भी मिला हमें तो उसके बाद में हमारे अंदर वो भावना शुरू हो गई की ये सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा लगने लगा हमें तो हमने उस सब्जेक्ट में और ही रुचि शुरू की और ज्यादा चैरिटेबल वर्क भी किया अच्छा तो प्राइवेट प्रैक्टिस भी शुरू कर ली थी लेकिन चैरिटेबल भी साथ साथ में हम करते थे ऑनररी जॉब करते थे वहां तो आप आ, नहीं पानेंगे लेकिन मुझे प्राइवेट प्रैक्टिस से ज्यादा चैरिटेबल में बहुत मजा आता था वहां कुछ और लेनदेन नहीं होती थी लेनदेन खास होती थी कि पेशेंट को क्या चाहिए और हम वहां दे सके बस भले पैसे कम मिले लेकिन मुझे खुशी ही बहुत मिलती थी वहाँ क्या और चैरिटेबल में ज्यादा करके ऑफकोर्स कम इनकम ग्रुप के ही लोग आते हैं या तो वो आते हैं जो सोचते है की नहीं ये चैरिटेबल में अच्छा वर्कअप होता है अच्छी इंस्टीट्यूट है तो अच्छे घर आने के भी लोग वहाँ कभी कभार आते थे तो मुझे वहाँ उनके सेटिस्फेक्शन देखकर मुझे चैरिटेबल में वर्क करना ज्यादा अच्छा लगता था इसलिए कभी कभार ऐसे भी हो जाता था ओवर शूट करके एक डेढ़ घंटे का मेरा स्लॉट होता था मैं और भी बैठ जाती अच्छा डॉक्टर शीला मेहता बहुत ही अच्छी बात आपने बताया की कि किस तरह से आपका जो है इस प्रोफेशन में जुड़ना हुआ और पिताजी के कहने पर आप आई डॉक्टर बने अबतुल मौजी बने आप तो फिर बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको फिर धीरे धीरे समझ आती गई तो आपको बहुत अच्छा भी लगने लगा और चैरिटी में आप थोड़ा टाइम ज़्यादा भी देने लगे क्योंकि आपको खुशी मिलती थी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को भी अच्छा लग रहा है विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ डॉक्टर शीला मेहता है जो मुंबई से बिलोंग करते हैं और उनके पिताजी फ्रीडम फाइटर है तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं कहूँगा कि आपने बताया कि आपके पिताजी फ्रीडम फाइटर है तो थोड़ा सा उनके बारे में बताइए वो अभी है नहीं वैसे वो तो गुजर गए एक साल हो गए लेकिन बचपन से ये पार्ट रहा था उनका कि लड़की और लड़के को घर में समान तरीके से पालना दी जाए बड़े उनको दोनों इक्वल करते जाए तो इसीलिए उनका ये हमेशा पार्ट रहा कि मुझे अच्छे स्कूल में भेजे अच्छे कॉलेज में भेजे भले कितने खर्चा हो जाए तो मेरे लिए स्कॉलरशिप्स के लिए भी कुछ अरेंजमेंट करते थे लेकिन मेरी पढ़ाई कहीं ना कहीं क्वालिटी वाली करवाते रहते थे और मुझे ये बात की तभी समझ में आई जब मैं काफी बड़ बड़ी हो चुकी थी तो इस तरीके से लेकिन वो जब बचपन जब गुजर रहा था तभी ये बात की मुझे बिल्कुल कन्फ्यूजन रहती थी कि ये क्या है पिताजी लगे रहे मेरे पीछे ही पढ़ाई करो और मुझे ये रहता था हमेशा कि भाई यहाँ घर में जरूरत है कि जल्दी जल्दी पढ़ाई और जल्दी जल्दी कमाऊ और उनका बहुत ही इसी के प्रति मेरा भाव था कि नहीं नहीं नहीं, नहीं आप कोई बात नहीं आप इसकी चिंता नहीं करो और आप बस अच्छे से पढ़ रहे हो तो आप आगे चलते जाओ और मैं कुछ ऐसे भी नहीं थी कि बस हर समय मेरे एकेडमिक बहुत ही फ्लावरिंग था कि फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक हम कुछ फर्स्ट फिफ्थ में या फर्स्ट टेन में आ जाते थे तो ये बात है कि उनकी बहुत पुशिंग रहती थी क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड था वो ये था कि उनके पिताजी हेडमास्टर थे यानी पिता थे। और काफी गरीबाई से बाहर निकले हुए थे और उनकी खुद भी जो कैरियर थी वो लॉयर okay. थे थी वैसे लेकिन वो अपना काफी समय उन्होंने फ्रीडम फाइट में दिया था काफी बार जेल में जा चुके थे तो इस तरीके से उनका अब अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ वाज वेरी सिंपल बट नॉट टुवर्ड्स अर्निंग अट ऑल तो इस तो इस तरीके से घर का माहौल था सो ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट वेन द एजुकेशन वॉज कंसर्न तो कभी कभार ये भी होता था कि भाइयों को डांट भी लेते थे कभी कभार उन्होंने थप्पड़ भी बहुत खाई है लेकिन मुझे कभी उन्होंने हाथ नहीं लगाया बट वेरी स्ट्रिक्टली वो कहते थे कि नहीं आपको अच्छे से पढ़ना है <laughs> और, और, और कुछ सोचो नहीं आपको कुछ नौकरी वोकरी नहीं करनी है फिलहाल नौकरी बाद में देखेंगे भले आपको पैसे के लिए लग रहा है लेकिन अभी आपको नहीं नौकरी करनी तो ये था उनका पार्ट जो मेरे जीवन में डॉक्टर शिला मेहता हमारे साथ हैं जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहे हैं और पिताजी के बारे में वो बता रहे थे कि किस तरह से उनकी जो केयरिंग है वो शीला मेहता को मिला शुरुआत से ही और पढ़ाई के लिए बहुत ही अलर्ट रहते थे वो और इनको हमेशा पुशअप करते थे आगे बढ़ने के लिए अच्छी क्वालिटी एजुकेशन के लिए तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक में हम गाना सुनते हैं तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर शीला मेहता जी आपको कौन से गीत पसंद है पुराने और उसमें से सबसे ज्यादा पसंद वह कि तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जगह पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्जे हर जबान पर सब सबको मालूम है और सबको खबर हो गई प्यार में ऐसा काम कर लिया प्यार की राह में अपना नाम कर लिया प्यार की राह में अपना नाम अच्छा? तो कर लिया तेरे मेरे प्यार की हर पर अच्छा सब तो मान हो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर सबको तो मालूम है और सबको तो खबर हो गई The job. डरे दिल के मालिक हम हर जन्म में तुझे अपना माना सनम क्यों भला हम डरे दिल के मालिक हम हर जन्म में तुझे अपना माना सनम हर जन्म में तुझे अपना मानसनम आजकल तेरे में प्यार के चर्चे हर समान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन मधुबन 90.4 90.4 एफएम सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते आप सुन रहे हैं एफएम पर विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम को और डॉक्टर शीला जी हमारे साथ हैं जिनसे बातें हो रही बहुत ही अच्छा गीत उन्होंने गुनगुनाया है और हमने सुना भी उसको तो चलिए आगे बढ़ते हैं और विशेष मुलाकात कार्यक्रम में फिर से जुड़ते हैं और जिस तरह से हमने बातें की आई आई स्पेशलिस्ट आप है तो काफी जो है जो आँखों की जो बीमारियां हैं वो हमारे बहुत सारे लोगों को होते हैं बच्चों से लेकर बूढ़े तक सबको ये प्रॉब्लम रहता है तो हम अपने आँखों को अच्छे विजन के साथ कैसे मेंटेन करें उसके लिए क्या करें कुछ टिप्स जरूर बताइए हाँ जरूर आजकल के समय में आप देखते हो कि बहुत लोगों को चश्मे की बचपन से जिनको चश्मा नहीं था वो कुछ ट्वेंटी ईयर्स के बाद चश्मे लगते हैं छोटे बच्चे जो पैदा होते उनको भी नंबर आते भले मां बाप को नंबर नहीं हो फैमिली में भी कोई किसी को नंबर नहीं था तो ये हम देख रहे हैं कि हमें अपने कलीग जो है जो पीडियाट्रिक ऑप्थनोलॉजिस्ट है उनसे वो समझ मिली और हमने भी उस बात का प्रयोग किया तो हर समय दुनिया सोचती रहती है कि विटामिन ए ज्यादा खाए कैरेट्स खाए पपैया खाए ये खाए वो खाए तो देखा जाता है कि साइंस ये कहती है कि उससे नंबर कम या ज्यादा होने की संभावना नहीं रहती है ये ओवरऑल ग्रोथ के लिए जरूर हेल्प करता है लेकिन सबसे ज्यादा जो हेल्प करता है जो सुबह में हो सके तो 10 बजे तक आधा एक घंटा हमें जरूर बाहर नेचर में सनलाइट में रहना चाहिए तो जिसके वजह से जो नंबर है उसका प्रोग्रेस भी इतना नहीं ज्यादा होता है जिनको नहीं है तो नहीं भी आए तो ये बहुत नेचुरल तरीका है जिससे हमारी आंख की हेल्थ बहुत अच्छी रह सकती है ये एक बात है दूसरी बात है कि जो हम डिजिटल आ, सब टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो तो जरूरी भी है लेकिन हो सके तो रात को यानी लेट इवनिंग्स के बाद उसको उसका यूसेज कम करें। वो भी काफी हद तक अगर गुड लाइट यानी नेचुरल लाइट में अगर करते हैं तो बेटर रहता है क्योंकि आर्टिफिशियल लाइट में जितना उसका प्रयोग ज्यादा होता है तो वो आंखों पर जरूर इफेक्ट करता है और सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम जब आप देख रहे हो कि हर एज ग्रुप में हर कंट्रीज में ड्राई आय जो हो रहा है बहुत ही जिसको हम लोग कहते हैं कंप्यूटर सिंड्रोम जो बहुत सारे लोग ये जानते भी होंगे कि कंप्यूटर यूसेज के वजह से आंखें बहुत सूखने लगती है या तो बहुत इरिटेशन होने लगता है तो ये बात है कि दर्शकों को ये हम कहना चाहेंगे अपनी आई हेल्थ के लिए एक तो मॉर्निंग में थोड़ा आधा एक घंटा वॉक के लिए निकल जाए सनलाइट ले गार्डन में जा सके बच्चों को भी थोड़ा सा खेलने के लिए देना चाहिए क्योंकि ज्यादातर लोग इंडोर गेम्स ही ज्यादा खेलते हैं, उसके वजह से भी बच्चों को नंबर आते हैं, जब माँ बाप को नहीं आते और माँ बाप को इसका आंसर ही नहीं मिलता है कि मेरे बच्चे को ऐसे क्यों हालांकि वो खुद भी बच्चे बच्चों को पढ़ाई के लिए इंडोर गेम्स ए में रहना ये सब ज्यादा हो गया स्कूल में भी ए होता है कॉलेज में भी ए होता है लाइब्रेरी में भी ए होते हैं तो ये सब चीजें एक्चुअली अपने आय को ज्यादा तकलीफ दे रही है और दूसरी बात है कि सब साधन यूज करें लेकिन एक मैक्सिमम आधे घंटे के बाद पांच मिनट के लिए भी अगर वो रेस्ट लेते हैं और वापस उसको रियूज करना चालू करते हैं तो अपनी हेल्थ 100 परसेंट बेटर रहती है और एक थर्ड बात है जो हर सिस्टम के लिए काम करती बहुत बहुत पानी या लिक्विड पिए इससे भी आई हेल्थ जरूर अच्छी रहती है ओके okay, डॉक्टर शीला मेहता बहुत ही अच्छी बात आपने बताया की कि किस तरह से हम अपने आय का आई को मेंटेन कर सकते हैं यानी आँखों का जो नंबर है चश्मा है ये सारी चीज़ें हमारे बचपन से शुरू हो जाते हैं और बुढ़ापे तक ये चलते रहते हैं लेकिन इन्हें मेंटेन करने के लिए आपने जो बहुत ही सुंदर टिप्स जो बताया आपने हमारे श्रोताओं को मैं आशा करता हूँ उन्हें बहुत पसंद आया होगा क्योंकि कई बार डॉक्टर या फिर लोगों का एक मान्यता है कि गाजर खाना चाहिए विटामिन ये लेना चाहिए इसी के चक्कर में बहुत ज्यादा विटामिन खा तो लेते हैं लेकिन उसका कोई रिजल्ट तो दिखाई नहीं देता है तो आपने सही बताया कि नेचर के साथ जितना हम लोग रहेंगे सुबह और शाम में उतना हम कम्फर्ट फील करेंगे और वो हमारे आँखों के लिए बहुत अच्छा है आज के समय में मोतिया बहुत दिखाई देता है परसेंटेज ऑफ कैटरैक्स बहुत हो गए और वो भी आप देखेंगे कि 40 इयर्स पे भी कैट्रैक्स आते हैं और हम डॉक्टर्स को कहना पड़ता है कि अभी एक नेचुरल पार्ट हो गया है कि जल्दी आते हैं पेशेंट परेशान हो जाते हैं इस बात को सुनकर hmm. तो इसका भी मेन कारण है कि हमारी लाइफस्टाइल अभी हेल्दी नहीं रही है नॉट ओनली अबाउट गेटिंग अप और स्लीपिंग एंड यूजिंग द गेट तो फूड के इनटेक के ऊपर भी ये बहुत ही डिपेंडेंट रहता है कैटरैक जो होते हैं क्योंकि हमारे फूड इंटेक भी मैक्सिमम आउटसाइड फूड ज्यादा रहता है नेचुरल फूड के इंटेक परसेंटेज बहुत कम रहते हैं हमारे डाइट में और फूड का जो इंटेक रहता है उसका जो टाइमिंग्स रहता है वो भी कुछ ऑर्गेनाइज नहीं रहता है तो ये सब कारण रहते हैं जिसके वजह से हमारी जो क्रिस्टलाइन हमारी जो क्लियर लेंस नेचुरल लेंस आंखों में रहती है वो जल्दी जल्दी उसकी भी एजिंग प्रोसेस जल्दी शुरू हो जाती है इसी की वजह से कैट्रैक्स फोर्टी एज पे भी का, काफी कॉमनली अभी दिखाई देते तो ये भी हम कहना चाहेंगे कि सब फ्यूअर्स अपने फूड इंटेक पे ध्यान रखें जितना हो सके नेचुरल फूड ज्यादा लें भले कुक फूड लेकिन घर का ज्यादा खाए जंक फूड की मात्रा जितनी कम करते जाएंगे वो बेसिकली वो आंखों को भी काफी हेल्प करता है और यही बचपन के लिए भी स्मॉल एज ग्रुप में भी कैटरैक्स कॉमन हो गए अभी तो बच्चों के लिए भी ये लागू पड़ता है ओके okay, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से कैटरिक की प्रॉब्लम्स आते हैं और उसको कैसे कम कर सकते हैं वो भी आपने बताया बहुत ही अच्छी जानकारी डॉक्टर शीला मेहता ने हमें दिया है तो चलिए जाते जाते मैं कहूँगा कि राजस्थान और गुजरात के लोग आपको सुन रहे हैं और जिस तरह से आप बॉम्बे रहते हैं और जब राजस्थान या गुजरात आते हैं तो क्या डिफरेंस फील करते हैं थोड़ा सा बताइए बॉम्बे से जब उस तरफ आते हैं तो हम अपनी एक्चुअली हम अपने नेचुरल रिदम uh, को फील करने लगते ऑटोमेटिकली बॉम्बे जब आते हैं तो हम लोग बहुत दूर रहे अपने नेचुरल बॉडी रिदम से सोचने के रिदम से जैसे एक मशीन की तरह ही चलती रहती है वहाँ की लाइफ हर तरीके से सुबह से लेके रात तक जो भी हमारे कर, जो भी हमारे कामकाज रहते हैं तो कंटिन्यूसली इट्स लाइक अ मोटराइज फीलिंग इसलिए काफी मोनोटोनी भी हो जाती है वहां इतने लोग थक जाते हैं जल्दी तो चाहते भी है कि मुंबई से बाहर चले जाए तो जाते भी हैं एक्चुअली दो दिन के आउटिंग्स के लिए और फिर वापस लौट आते क्योंकि ज्यादा छुट्टियां भी पॉसिबल नहीं होता है तो जब गुजरात की तरफ आते हैं तो हम उस फीलिंग में जरूर आ जाते कि हाँ लाइफ तो एक्चुअली ऐसे होनी चाहिए <laughs> कि थोड़ा सा आराम से जियो ना कि जस्ट भागते जाओ दौड़ते जाओ और पता नहीं इस भाग में जो मिल रहा है वो कब यूज होगा तो वो फील होने लगता है जरूर गुजरात की तरफ आते हैं और राजस्थान की तरफ जब आते हैं तो एक बहुत बड़ी बात मुझे फर्क लगता है कि you start coming more क्लोज टूवर्ड्स नेचर करता है ना तो अंदर से एक सेलिंग फीलिंग शुरू हो जाती है बॉडी के लिए भी और माइंड के लिए गुजरात अभी भी राजस्थान से थोड़ा सा दौड़ धाड़ में तो है ही <laughs> लेकिन राजस्थान की तरफ अब जाते हैं तो डेफिनेटली इट इज मोर टुवर्ड्स नेचर प्रकृति की तरफ ज्यादा है वहाँ के क्लाइमेट इवन फिजिकल क्लाइमेट अच्छा है और वहां के इंटरेक्शन विथ पीपल ऑल्सो आई थिंक यू फील मोर ने डॉक्टर शीला में तो बहुत ही अच्छी बात आपने है आपने बताया कि किस तरह से जो बदलाव आप फील करते हैं मुंबई में रहते हैं तो मशीनरी के साथ ज्यादा आपका अट्रैक्शन हो जाता है उनके साथ रहते हैं उसके प्रभाव आपके मन और शरीर पर पड़ता है लेकिन जैसे ही आप गुजरात आते हैं या राजस्थान आते हैं तो मोर कम्फर्ट फील करते हैं नेचुरल जो सूदिंग फीलिंग है नेचर के साथ रहने का आपको मौका मिलता है Actually जब गुजरात से बॉम्बे से गुजरात गुजरात से जब राजस्थान आते हैं तो जैसे डॉक्टर्स को कहा जाता है कि डॉक्टर्स आर नेक्स्ट टू गॉड तो, तो बॉम्बे में मुझे कभी समझ में नहीं आता था नॉट ओनली बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन बट रियली लिटरली बिकॉज आप अपनी वो आर्टिफिशियल पार्ट ऑफ लाइफ इच इज देयर जो रियलाइज भी नहीं करते हैं तो वो छूटती जाती है ऑटोमेटिकली वैन यू ट्रेवलिंग एंड यू रिच रिच राजस्थान तो यू रियली फील नेक्स्ट टू गॉड बाकी तो आप समझते हो लेकिन यू रियली फील के यू आर मोर क्लोजर क्लोजर क्लोजर फिर वहां रियली लगता है कि हाँ हो सकता है इसलिए डॉक्टर्स को कहते हैं नेक्स्ट टू गॉड दे बिकम सो लाइट सो ये जो लाइटनेस वापस बॉम्बे आते हैं ना तो जरूर वो यूज होती है वहां पर <laughs> बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिस्नर्स को आपकी बातें बहुत अच्छी लगी हैं और जो आपने आँखों के बारे में जो टिप्स दिया है वो भी बहुत ही अहमियत रखता है हमारे जीवन में तो हम उन्हें अपने जीवन में अप्लाई करें और अपनी सेहत को ठीक रखें अपनी आँखों को संभाल के रख सकते हैं तो चलिए जाते जाते हमारे सभी लिस्नर्स जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनके लिए एक मैसेज जरूर दें डॉक्टर शीला मेहता अभी लग रहा है कि and ab tak hum sab yahi soch kar chalte rehte hai ki there is lose and win lose and win lose and win there is two sides of the coin abhi aise lag raha hai ki it's it can be win and win it all depends on you how you look at it and how you think about it mm. second thing i always feel ke life mein happiness is definitely your creation it's only you can keep seeing what what you're creating in your life it's like you discover your life it could be any age and when you start discovering it is there within you so you will really realize that life is really beautiful of course ups and downs aane hi chahiye wo nahi aave to life mein maza bhi nahi aayega lekin jab bhi downs hote hai you you should enjoy the up which is within that inside that aur jab bhi up rehte hai to you should enjoy the center up of it uski jo andar ki khushi bahut hai तो दोनों तरीके से देखा जाए तो लाइफ इज रियली ब्यूटिफुल रियली ब्यूटिफुल खाली हम समय नहीं निकालते उसके तरफ देखते ही नहीं है एक्चुअली इट इज यूर ओन टीवी स्क्रीन यू हैव सो मेनी चैनल्स विद इन यू बट वो चैनल्स का हम ऑप्शन कभी भी यूज नहीं करते हैं इट हैज गॉट एंटरटेनमेंट चैनल इट हैज गॉट ऑल द डिस्कवरी चैनल इट हैज एनिमल चैनलो ट्वेंटी यू नेम इट एंड इट इज देर इट होती है तो वो भी है उसमें भी वो सब रिश्तों के सीरियल लोग या प्रोफेशन की लोगों, सब स्पाइस इज देयर विद इन यू इट्स ओनली यू शुड नो हाउ टू यूज अ चैनल्स विद इन यू उसके लिए बस थोड़े से समय अपने आप को रोज देना चाहिए जब भी जब भी समय मिले सुबह मिले दोपहर मिले रात को मिले यू कैन एक्चुअली हैव अ टी विद इन यू ओके okay, डॉक्टर शीला जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम अपने जीवन में खुश रह सकते हैं और जो कुछ हम देखते हैं बाहर की दुनिया में वो हमारे अंतर जगत में भी दिख सकता है लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा समय देकर अपने आप को टाइम देना चाहिए तभी हम उन चीजों को कर पाते हैं और अच्छी चीजों को समझ पाते हैं कर पाते हैं और उसका आनंद उठा सकते हैं बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया डॉक्टर शीला मेहता जी और विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका शुक्रिया आप सबका